सह वीर कर्वा वे तेजस्वीन तमस्तु मेषा वै शांति शांति शांति सीता उपनिषद की बारहवीं कक्षा वृदारणक उपनिषद के प्रथम अध्याय का पांचवां ब्राह्मण चल रहा है और इसकी हमने 16 कंडिकाएं देखी प्रकरण था परमात्मा ने सात अन्नों को पैदा किया है और उनमें से तीन अन्न आत्मा के लिए विशेष रूप से और वो तीन अन्न है वाणी मन और प्राण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 इस काल में भी जब कोई व्यक्ति अपने को प्रेसियन मन्यते मरता हुआ समझता है या बस मेरे जाने के दिन आ गए अंतिम दिन आ गए अब मुझे जाना है ऐसा जब कोई मनुष्य समझता है तब वो अथ अपने पुत्र को कहता है जाते जाते अपने पुत्र को वो उसका पुत्रधिकारी है उसको बोलता है तुम ब्रह्मा तुम यज्ञ तुम लोका तू तु ब्रह्म है तू बड़ा है श्रेष्ठ है ज्ञान रूप है मैंने जो ज्ञान पाया वो तेरे में है अभी केवल ब्रह्म शब्द का है आगे खोलेंगे इस बात को तू ब्रह्म है तू यज्ञ है और तू लोक है सपुत्र प्रति आह और पुत्र भी फिर कहता है पिता से मरते हुए पिता से अहम् ब्रह्म अहम यज्ञ अहम, अहम लोका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 और लोग जो जो भी विजय प्राप्त की थी जहां जहां भी गति थी वो सब चीजें आ गई कौशल था वो सब आ गया इसके अंदर तो ऐतावधवा इदम सर्वम सब कुछ इसी में आ गया यही है एतन सर्वम सन अयम इतो अभ जनत तो एतन सर्वम सन ये मेरे को सब कुछ होता हुआ यहां से आगे इसका उपभोग करेगा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 जैसा पिता ने निर्देश किया उसके अनुसार चलने वाला पुत्र होता है उसको लोक लोक्य कहते हैं लोक के लिए हितकर होता है वो पिता के लोक के लिए हितकर होता है तस्मात्म अनुशास्ति इसीलिए पुत्र का अनुशासन करते हैं कि ये अनुशासित हो करके इस परंपरा का वहन करेगा और मेरा हित करेगा स यद एवं विद अस्मात्प्रैती तो इस प्रकार जानने वाला जो इस से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 दोषों को हटा देता है पिता के पिता का जो अपय होता है वो हटा करके वो पिता का अपयश तो दब जाता है लोग पुत्र के कारण से पिता को फिर और जानने लग जाते हैं उसका और यश बढ़ जाता है पिता का इसलिए पुत्र को पुत्र कहते हैं ये पिता की कमियों को दूर करके उसको पूर्ण कर देता है पिता के छिद्रों को पूरित कर देता है और ऐसा करके उसकी रक्षा करता है पिता की पिता के यश की रक्षा करता है पितु छिद्र पूर्ण है ना त्रायते इति पुत्रः एक तरह से व्याख्या की गई पुत्र पितु छिद्रम पूर्ण है ना पिता की कमियों को छिद्रों को पूर देता है भर देता है वो तो पुत्र का पू तो पूरण के अर्थ में आ गया तो पिता को पूरित करके जो त्रायते रक्षा त्रा, कर देता है पिता की रक्षा करता है उसको पुत्र कहते हैं लेकिन तस्मात पुत्रो नाम से इसीलिए तो उसका नाम पुत्र रखा है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 वो उनके लिए बड़ा कलंक बन जाता है वो प्रतिष्ठित नहीं हो पाते और बेटे भी अच्छे निकलते हैं तो वो पिता भी प्रतिष्ठित हो जाता है अपना ही उसकी प्रतिष्ठा के साथ साथ बेटे के कारण से वो प्रतिष्ठित होता है बेटा अच्छा निकला तो वो पिता अवश्य ही प्रतिष्ठित हो जाता है कि नहीं इसने तैयार किया है बेटे को बड़ा किया है अच्छा बनाए और बेटा उसका एक यज्ञ रूप होता है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 ये ना आनंदी एवं भवती जिससे वो प्रसन्न ही रहता है आनंदित ही रहता है अथो न सोचेती और कभी दुखी नहीं होता है ये दिव्य मन हो गया जब सामान्य मनुष्यों का मन होता है तो कभी हम सुखी भी हो जाते हैं आनंदित हो जाते हैं कभी दुखी भी हो जाते हैं कष्ट भी, हो है, भी होते हैं ये सब तो सामान्य मन है उसको दिव्य मन कैसा प्राप्त होता है वह आनंदित ही रहता है उसको दुख नहीं होता एक तो अपने कर्तव्य पालन का उसको आनंद रहता है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 जलों से और चंद्रमा से उसको देवीय प्राण आ जाते हैं एक सामान्य प्राण होते हैं एक दिव्य प्राण आ जाते हैं और तो दिव्य प्राण क्या है तो बोले सै वही देव प्राणों यह संचरण असंचरणश्च न व्यथते ऐसा दिव्य प्राण आ जाता है जो चलते हुए भी नहीं थकता है और ना चले तो भी नहीं थकता है प्राण ऐसा आ जाता है कि वो चलता है तब भी तो थकता ही नहीं है वैसे तो श्रम करते हैं तो थकावट आती है लेकिन वो करता रहता है तो भी थकता नहीं है ऐसा प्राण आ जाता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है और ना करे तो भी नहीं थकता है तो भी परेशान नहीं होता है न व्यथते पीड़ित नहीं होता है अथो न और वो नष्ट भी नहीं होता है बढ़ता ही जाता है उसकी कोई हानि नहीं होती है स एवंवित सर्वेशा भूता नाम आत्मा भवती जो इस बात को जान लेता है जो यहां पर ये बात कही गई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 जो उनके लिए कुछ काम करता है जो भी अच्छा करता है लेकिन ये उनके दुख से दुखी नहीं होता है आजकल तो ये प्रचलित है कि तो भाई जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाए दुखी होना चाहिए और उसको अच्छा माना जाता है और जब हम कहते हैं कि ये हमारा घर में ये घटना घट गट गई इनको तो कुछ दुखी नहीं होता इनको कोई परवाही नहीं है निंदित माना जाता है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 हिंसा हो जाएगी क्योंकि उसको कष्ट हो जाएगा हम तो अहिंसक हैं आध्यात्मिक व्यक्ति हैं ऐसा तो नहीं करेंगे और कुछ कर दिया दुख दे दिया देखो आपके कारण से सब दुखी हो गए कोई राजनेता या अधिकारी ऐसा आ जाए जो कि भ्रष्टाचार का विरोधी हो और उसके आने से बोले सारा विभाग दुखी हो गया तुम्हारा सारा चैन छीन दिया इसने जब से ही आया <laughs> <laughs> न खाने देता है न खाता है न खाने देता है <laughs> दिया। कितना दुखी हो गया कितना दुखी कर दिया इसने बड़ा दुष्ट है रोएगा उसको अभिशाप भी करते हैं अभिशप्त करते हैं उसको बदुआहें देते हैं बहुत कुछ करते हैं लोगते सबको दुख दे रहा है तो पाप लगेगा इसको लेकिन जो विवेकी होता है और जो होते हैं उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि उसको पता है कि मैंने जो किया है इनको दुख हो रहा है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 मैं ठीक किया बिल्कुल पुण्य ही होगा बल्कि न हवाई देवान पापम जो देव हैं उनको तो पाप लगता ही नहीं उनको पाप आता ही नहीं है क्योंकि वो तो देव हैं वो गलत कार्य करते ही नहीं है ये भी देव हो गया था देवों के समान हो गया था तब ये गलत कार्य करी ही नहीं रहा इसको पाप कहां से लगेगा देवों को पाप लगता ही नहीं है उसी स्थिति में रहते हैं इनको पाप नहीं लगता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 स्रोष्यामी अहम इति श्रोत्रोत्र ने ये व्रत ले लिया कि मैं सुनता रहूंगा तीनों ने व्रत ले लिया अभी ये प्रतीक रूप में एवं अन्यानी कर्माणी यथाकर्मा और बाकी भी जो कर्म थे यानी इंद्रियां थीं उन्होंने यथाकर्म जैसे जैसी इंद्रिया थी जैसे जैसे उनके कार्य थे वैसा वैसा व्रत उन्होंने ले लिया चमड़ी ने कहा कि मैं स्पर्श करती रहूँ ग्रहण नासिका ने कहा कि मैं सुनती रहूंगा व्रत ले लिया उन्होंने अब व्रत का पालन कर रही है ना ये सब इंद्रियां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 तो श्रोत्र भी जब थक जाता है तो कह नहीं बस अब नहीं सुनना है आंख भी देखते थे थक गई बोले नहीं अब नहीं देखना है ऐसे तो इनको रोक दिया इनको बांध दिया इनको मृत्यु ने इनको बांध दिया थकान से तस्मात श्राम्यती एव वाक बा श्राम्यती चक्षु श्राम्यती श्रोत्रम इसीलिए वाणी भी थक जाती है चक्षु भी थक जाती है और श्रोत्र भी थक जाते हैं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 सांस लेते लेते थकावट आ जाती है कि भाई बहुत सांस ले लिया अब तो थकावट आ गई है अब थोड़ी देर इसको रो, रोक देते हैं ये थकता है क्या कि प्राण की महिमा पीछे भी बताई थी इन्होंने कि निस्वार्थ भाव से करता है अपने लिए नहीं करता है और उसकी उससे हमारे को शिक्षा दी भी हम ऐसा करेंगे तो हम भी सबसे श्रेष्ठ बन जाएंगे सारी इंद्रिया इसी में आ गई थी यहां दूसरे ढंग से प्रशंसा की जा रही है ये थकी नहीं ये मृत्यु ने इसको छोड़ दिया थ में न अपनोती इसको प्राप्ति नहीं कर पाती है मृत्यु अयम मध्यमा प्राण तो तानी जा तुम दिरे तो ये जो इंद्रियां थी बाकी उन्होंने कहा कि इसको जानना चाहिए ये क्यों नहीं थकती है इसके बारे में जान करें तो कुछ हम भी अच्छी हो सकती है तो वो इनको जानने के लिए उन्होंने व्रत ले लिया इसको जानना चाहिए ऐसा ही हमें भी बनना है अयम वही न ये हमारे में श्रेष्ठ है ये प्राण कैसा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 और कई व्यक्ति होते हैं जिनको एकांत एक में बैठा दो और कोई कार्य मत दो वो परेशान हो जाएगा बोले या तो कोई कार्य ही नहीं है मैं क्या करूंगा यहां पर ये तो बिना काम के परेशान हो गया है तो न किसी से बात कर सकते हैं न किसी कुछ कर सकते हैं न कुछ पढ़ सकते हैं बस यू ही तो व्यक्ति करने से भी बचता है और न करने से भी परेशान हो जाता है लेकिन ये ऐसा है कि करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है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 ते विशिष्ट है बोले ऐसा बनना है हमारे को बाकी इंद्रियों में सोचा संकेतात्मता है सारा प्रतीकात्मक है बाकी तो हमारे को अलग ढंग से इसमें उपदेश दिया जा रहा है तो इंद्रियों ने सोचा हंत असही व सर्वे रूपम असामयती हम इसी के रूप बन जाए आगे कहा ते ए व सर्वे रूपम अभवंश और सब वो इंद्रिया जो बाकी थे वो इसी के रूप बन गई फिर बोले ठीक है हम ऐसे ही बन जाएंगे तो ये एते ये न आख्यांते प्राणायती इसलिए जो बाकी इंद्रियां हैं ये भी प्राण शब्द से कही जाती हैं ये प्राण रूपी हो गई पीछे बात थी भी प्राण से क्या किस किस का ग्रहण किया जाता है तो परमात्मा का भी होता है आत्मा का भी होता है श्वास प्रश्वास का भी होता है और इंद्रियों का भी ग्रहण होता है प्राण शब्द से पीछे कई बार आया था छ्य तो के अंदर तो इंद्रियों को प्राण क्यों इंद्रिया प्राणरूप हो गई अब उसी के नाम से जानी जाती है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 अन्य देवताओं से विशेषता होगी इसकी और कहते हैं अथईश श्लोको भवती इस विषय में कोई श्लोक कथन मिलता है उसको बता रहे यश्च उदयती सूर्यो अस्तम यत्र च गति सूर्य जहां से उगता है और जहां अस्त होता है दोनों चीजें देखी जाती हैं वो कहा उगत कहां से उगता है और कहाँ चला जाता है तो प्राणवा ऐश उदयती प्राणे अस्तमेती प्राण से उदय होता है और प्राण में ही अस्त हो जाता है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 तो उस व्रत को समाप्त करने की इच्छा रखे व्रत को ले तो व्रत को समाप्त करने की इच्छा रखे और समाप्ति के दो अर्थ है आज व्रत लिया, अभी तोड़ दिया समाप्त कर दिया व्रत को इसलिए कई जने व्रती नहीं लेते हैं बोले तोड़ना ही तो तोड़े व्रत लें और तोड़ें ये मेरे को अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं व्रत ही नहीं लूंगा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 एशाम उक्तम अतो ही सर्वाणी नामानी उत्तिष्ठी तो ये जो नाम है इनकी इनकी वाणी जो है ये इनकी उक्त है इनका आधार है क्योंकि वाणी से ही सारे नाम बनते हैं बिना वाणी के नाम क्या बनेंगे एशाम, साम ये इनका इन सब नामों में वाणी तो समान है एत ही नाम भी सम नामों के साथ में समान है ये एतद साम ये इनका साम इसी को आगे खोला गया एतद एश ब्रह्म ये इनका ब्रह्म है बड़ा है इनमें ब्रह्म का मतलब क्या है एत ही सर्वाणी विवर्ति यही सब नामों को धारण करती है वाणी तो नाम का संबंध वाणी के साथ में जोड़ दिया नाम रूप और कर्म तो नाम का संबंध वाणी के साथ में जोड़ दिया आगे अतः रूपाणाम चक्षुत एशाम उक्तम रूपों का आधार क्या है बोले चक्षु है नेत्र है अतो ही सर्वाणी रूपाणी उत्तिष्टी सारे रूप चक्षु से ही निकलते हैं चक्षु से ही जात होते हैं। एतत एशाम और जितने भी रूप हैं उनमें चक्षु समान है सर्वई रूप ही समान उसी को खोला ए एशाम ब्रह्म ये इन सबका ब्रह्म है चक्षु सब रूपों का तद्धि सर्वाणी रूपाणी भी क्योंकि वही सभी रूपों को धारण करते है उसी से सब रूप हम जान पाते हैं आगे अथ कर्मणाम आत्मा इति एशाम उक्तम अब कर्म का कर्म का कौन आधार है बोले आत्मा कर्मों का आधार है आत्मा इति इतद उक्तम अतो ही सर्वाणी कर्माणी उत्तिष्ठी जितने कर्म ये आत्मा से ही निकलते हैं मूल प्रेरक तो आत्मा ही है एतत एशाम सामा जितने भी कर्म है उसमें आत्मा का आधार तो रहेगा ही एतद ही सर्व कर्म भी समम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 हिख ओम